केपीजी टेक में आपका स्वागत है दोस्तों आई प्लस ने भारत में अपनी नई नोवा सीरीज को लॉन्च कर दिया है और इस बार कंपनी ने एक साथ कई डिवाइस पेश किए हैं इस लॉन्च में नोवा दो नोवा दो अल्ट्रा नोवा फ्लिप 5G और पल्स टैब शामिल है सबसे पहले बात करते हैं नोवा दो अल्ट्रा की जो इस सीरीज का सबसे पावरफुल स्मार्टफोन है इसमें छह हजार की बड़ी बैटरी दी गई है जिसे आप लंबे समय तक बिना चार्ज के टेंशन के फोन इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ 120 हर्ट्ज़ डिस्प्ले और हजार 7400 प्रोसेसर इसे डेली यूज के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाता है अगर आप कुछ अलग और प्रीमियम ट्राई करना चाहते हैं तो नोवा फ्लिप फाइव जी आपके लिए दिलचस्प हो सकता है ये एक फोर्डेबल फोन है जिसमें छ पॉइंट नौ इंच का बड़ा डिस्प्ले और 120 हर्ट्ज हर्ट रिफ्रेश दिया गया है साथ ही इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन इसे खास बनाता है जिससे यह स्टडी और, और एंटरटेनमेंट दोनों के लिए अच्छा ऑप्शन बनता है अब बात करते हैं सेल डेट की नोवा दो की सेल चौदह अप्रैल से शुरू होगी नोवा दो अल्ट्रा की सत्रह अप्रैल से और नोवा फ्लिप फाइव की सेल मई मही महीने में शुरू की जाएगी वहीं पल्स टैप भी जल्द फ्लिपकार्ट उपलब्ध होगा ये सभी डिवाइस फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध होंगे और लॉन्च ऑफर्स में बैंक डिस्काउंट ईएमआई और एक्सचेंज ऑफर मिलने की उम्मीद है अगर आप इस सीरीज में से कोई फोन लेने का सोच रहे हैं तो नोवा दो अल्ट्रा एक बैलेंस्ड और वैल्यू फॉर मनी विकल्प नजर आता है ऐसी ही नई और सटीक टेक न्यूज के लिए हमारी वेबसाइट को बुक कर लीजिए ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिलता रहे धन्यवाद